देवी मोरे अंगना पधारी निहुर कर पैया मैं लागू मैया मोरे अंगना पधारी निहुर कर पैया मैं लागू अंबे मोरे अंगना पधारी निहुरे कर पैया मैं लागू गौरी मोरे अंगना पधारी निहुरे कर पैया मैं लागू देवी मोरे अंगना पधारी निहुरे कर पैया मैं लागू कहा देख देवी दे खुश हुई है कहा देख देवी खुश हुई है कहा देख मुस्कानी निहर कर पैया मैं लागू देवी मोरे अंगना पधारी निहर कर पियां मैं लागू रोरी देख देवी खुश हुई है रोरी देख देवी खुश हुई है अछत देख मुस्कानी निर कर पैया मैं लागू देवी मोरे अंगना पदारी निगुर कर पियां मैं लागू नारियल देख देवी खुश हुई है नारियल देख देवी खुश हुई है देख मुस्कानी निहर कर पैया मैं लागू देवी मोरे अंगना पधारी निहर कर पैया मैं लागू लहंगा देख देवी खुश हुई है लहंगा देख देवी खुश हुई है चुंदरी देख मुस्कानी निहूर कर पैया मैं लागू चुंदरी देख मुस्कानी निहूर कर पैया में देवी मोरे अंगना पदारी निहुर कर पैया मैं लागू सिर् देख देवी दे खुश हुई है सिंदुर देख देवी खुश हुई है दौरा देख मुस्कानी निहर कर पैया मैं लागू देवी मोरे अंगना पधारी निहर कर पैया मैं लागू चूड़ी देख देवी खुश हुई है चूड़ी देख देवी खुश हुई है कंगना देख मुस्कानी निहुर कर पैया में लागू मेहंदी देख मुस्कानी निहुर कर पैया मैं लागू देवी मोरे अंगना पधारी निहुर कर पैया मैं लागू पायल देख देवी खुश हुई है पायल देख देवी खुश हुई है बिचुआ देख मुस्कानी निहुर कर पैया में बिचुआ देख मुस्कानी निहुर कर पैया मैं लागू देवी मोरे अंगना पधारी निहुर कर पैया में